श्रावण महात्म्य द्वांशोध्याण मास में किए जाने वाले संकट हरण व्रत का विधान बहुले पक्षे चतुर्थ्या मुनि सप्तम व्रतम संकट हरणम सर्व काम फलप्रदम मुनि मुनिश्रेष्ठ श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सभी वांछित फल प्रदान करने वाला संकट हरण नामक व्रत करना चाहिए सनत कुमार वाच क्रियते के न किम कार्यम किम च पूजनम उद्यापनम कदा कार्य तन्मे वस्तु स्तरम सनत कुमार बोले किस विधि से यह व्रत किया जाता है इस व्रत में क्या करना चाहिए किस देवता का पूजन करना चाहिए और इसका उद्यापन कब करना चाहिए उसके विषय में मुझे विस्तारपूर्वक बताइए ईश्वर उवाच चतुर्थ्यात्थ दंतनपूर्वक ग्राह्य व्रतविध पुण्य संकटहरण शुभम निराहारो श्रीदेव या वंद्रोदेत भोक्षा पूजय ताम संकट तरय स्व इस पर भोले चतुर्थी के दिन प्रातः उठकर कर दंत धावन करके इस संकटहरण नामक शुभ व्रत को करने के लिए यह संकल्प ग्रहण करना चाहिए हे देवेश आज मैं चंद्रमा के उदय होने तक निराहार रहूँगा और रात्रि में आपकी पूजा करके भोजन करूँगा संकट से मेरा उद्धार कीजिए एवं संकल्प वैधात्र स्नाता कृष्ण तिलय विधायक चाविक पूज्योगिपह हे ब्रह्मपुत्र प्रकार संकल्प करके शुभ काले तिलों से युक्त जल से स्नान करके समस्त आन्विक संपन्न करने के अनंतर गणपति की पूजा करनी चाहिए त्रिभीन्मा तदर्थे तथर्थेन तृतीयान व यथाशक्त हेमीं प्रतिमा कार्येदु हेमा ताम्रापी ये न कर्तव्यामृंडमी शुभा वित सासाठ कर्तव्य कृते कार्य विनश्यती बुद्धिमान को चाहिए कि तीन मसे अथवा उसके आधे डेढ़ मसे परिमाण अथवा तृतीय अंश एक मासे से सुवर्ण से अथवा अपनी शक्ति के अनुसार सुवर्ण की प्रतिमा बनाए स्वर्ण के अभाव में चांदी अथवा तांबे की भी प्रतिमा सुखपूर्वक बनाए यदि निर्धन हो तो वह मिट्टी की ही शुभ प्रतिमा बना ले किंतु इसमें वित्त साठ न करे क्योंकि वित्त साठ करने पर कार्य नष्ट हो जाता है रम्मेष्ट दल पद्मे तो कुंभम वस्त्र तम जल पूर्ण तत्र पूर्ण पात्रे देव प्रपूजशरुपचारेस्तु मंत्रि वैदिक वैदिकतांत्रिक रम्य अष्टदल कमल पर जल से पूर्ण तथा वस्त्रयुक्त कलश स्थापित करे और उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखकर उसमें वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों द्वारा सोलहों उपचारों से देवता की पूजा करे। मोदकान्ेलयुक्ता दसोत्तमाग्रे स्थापित पंच पंच विप्रा दापेद पूजय विप्रम भक्तिभा दिवत तु यथा यहाँ द्वा चाथे तत विप्रवर्य नमस्तुभ्यं मोद कांतीद्यहम सफलान पंच संख्या का युता उधरणा गृहाब्दमतिर वा दव्यहीन मैं कृत पू गणेशर ब्राह्मणा भोजयेत्य स्वात्न्दिन यहांसुखमे दश उत्तम मोदकभ उनमें से पांच मोदक देवता के समक्ष निवेदित करें और पांच मोदक ब्राह्मण को प्रदान करे भक्तिभाव से उस विप्र की देवता की भांति पूजा करें और यथाशक्ति दक्षिणा देकर यह प्रार्थना करें हे विप्रवर्य आपको नमस्कार है हे देव मैं आपको फल तथा दक्षिणा से युक्त पांच मोदक प्रदान करता हूं हे द्री मेरी विपत्ति को दूर करने के लिए इसे ग्रहण कीजिए हे विप्ररूप गणेश्वर मेरे द्वारा जो भी न्यून अधिक अथवा द्रप्य ही किया गया हो वह सब पूर्णता को प्राप्त हो इसके बाद स्वादिष्ट अन्न से ब्राह्मणों को प्रसन्नता पूर्वक भोजन कराये चंद्रायाघम प्रदात शुणु त्रदिथी सागर समूत सुधारूप अनु ऋहाणारघ मत गणेशीतिवर्धन तत्पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें उसका मंत्र प्रारंभ से सुनिए हे क्षीर सागर से प्रादुर्भूत हे सुधारूप हे निशाकर हे गणेश की प्रीति को बढ़ाने वाले मेरे द्वारा दिए गए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए एवं कृत विधाने तो प्रसन्न स ददा वहां छिताचरेत विद्या लभते विद्या लभते धनमारे पुत्रोती मोक्षा लभते गति काी कार्यमातिगी रोगाच्यते आसु वर्तमानेतसा चिंतयाग्रस्तमन वियोगता तथा सर्वस सर्व संकट हरणम सर्वाभी फलप्रदम पुत्र पौत्रादिजनम सर्वसंपत्म नृणाम इस विधान के करने पर गुणेश्वर प्रसन्न होते हैं और वांछित फल प्रदान करते हैं अतः इस व्रत को अवश्य करना चाहिए इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्यार्थी विद्या प्राप्त करता है धन चाहने वाला धन पा जाता है पुत्र की अभिलाषा रखने वाला पुत्र प्राप्त करता है मोक्ष चाहने वाला उत्तम गति प्राप्त करता है कार्य की सिद्धि चाहने वाले का कार्य सिद्ध हो जाता है और रोगी रोग से मुक्त हो जाता है विपत्तियों में पड़े हुए व्याकुल चित्त वाले चिंता से ग्रस्त मन वाले तथा जिन्हें अपने सुहित जनों का वियोग हो गया हो उन मनुष्यों का दुख दूर हो जाता है यह व्रत मनुष्यों के सभी कष्टों का निवारण करने वाला उन्हें सभी सभीअफल प्रदान करने वाला पुत्र पुत्रपौत्र आदि देने वाला तथा सभी प्रकार की संपत्ति की प्राप्ति कराने वाला है पूजने च चपे च मंत्रे कथयाम्यारोत्तरम नम शब हेरम बम बदमोदि चतुर्थ्य प्रशंस्य निवारण स्वाहां चेदमंत्र में एक हे सनत कुमार अब मैं पूजन तथा जप के मंत्र को आपसे करता हूँ प्रणव के पश्चात नमः शब्द लगाकर बाद में हेरम्ब मदमोरित तथा संकटस्य निवारण इन शब्दों का चतुर्थांत जोड़कर पुनः अंत में स्वाहा प्रयुक्त करके इस 21 वर्ण वाले मंत्र ओम नमो हेरम्बाय मदमोरिताय संकटस्वारण आय स्वाहा को बोलना चाहिए इंद्रादिलोक समर्जय सुधी मोद काना प्रकार चाते ते कथया पक्वुद्गतिलुक्ता मोदका घृत पचिता अर्पणीया गणेशा नारिकके गर्भिताकुरा गृहन्नेनाम पदे पृथ्वक तानि बुद्धिमान चाहिए कि इंद्र आदि लोकपालों की की सभी दिशाओं में पूजा करें अब मैं मोदकों की दूसरी विधि आपको बताता हूँ पके हुए मूंग तथा तिलों से युक्त घृत में पकाए गए तथा गड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों से मिश्रित मोदक गणेश जी को निवेदित करे तत्पश्चात दुर्गा के अंकुर लेकर इन नाम पदों से पृथक पृथक गणेश जी की पूजा करें उन नामों को मुझसे सुनिए गणाधिप नमो नमस्ते स्तु उमा पुत्राघनाशन ए कथंते भवती तथा विनायके सपुत्रेती सिद्धि प्रदायक विघ्न राजकंद गुरो सर्व संकट नाशन लंबोदर गणाध्यक्ष गौर गौरंगमल संभव धूमकेतो भानचंद्र सिूरासुरम विद्याणेज भूजिए गणपम चमंकनाम हे गणाधिप हे उमापुत्र हे अग्नासन हे एककदंत हे इभवक्त हे मूषकवाहन हे विनायक हे ईशपुत्र हे सर्वसिद्धि सिद्धि प्रदायक हे विघ्नराज हे स्कुरो हे सर्व संकट संकष्ट संकष्टनाशन हे लंबोदर, हे गणाध्यक्ष हे गौर्यमल संभव हे धूमकेतो हे भालचंद हे मर्दन, हे विद्यानिधान हे विकट हे सुरूपकर्ण आपको नमस्कार है इस प्रकार इन 21 नामों से गणेश जी की पूजा करें प्राथय चतो दिवक्तिम्र प्रसन्न विघ्नराज नमस्ते सुमापुत्रघ्नासन यदुद्दृत मेंद्य यहाजनमेन दुष्टो मद्या सुस्ता प्रपूरय विघ्नाशये प्रभो घ्न्नाश मे सर्वान् विविधोपस्थिता कौम्य हम शत्रुण बुद्धिनाश मित्राण उदय कुरु भक्ति से नम्र होकर प्रसन्न बुद्धि से गणे देवता से इस प्रकार प्रार्थना करें हे विघ्नराज आपको नमस्कार है हे उमापुत्र हे अनघ अघ्नाशन जिस उद्देश्य से मैंने यथाशक्ति आज आपका पूजन किया है उससे प्रसन्न होकर शीघ्र ही मेरे हृदय स्थित मनोरथों को पूर्ण कीजिए हे प्रभो मेरे समक्ष उपस्थित विविध प्रकार के समस्त विघ्नों का नाश कीजिए मैं यहाँ सभी कार्य आपकी ही कृपा से करता हूँ मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश कीजिए तथा तो मित्रों की उन्नति कीजिए तोम प्रकुर सतम तथा दयात संपूर्ण हे तवे। तभी लड्डु कैर्मोदर्वापी सप्तलुत गणेश पीड़ना ब्राह्मणाज दधा इसके बाद एक सौ आठ आहुति देकर होम करें तत्पश्चात व्रत की संपूर्णता के लिए मोदकों का वायन प्रदान करे उस समय यह कहे गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मैं सात लड्डुओं तथा सात मोदकों का वायन फल सहित ब्राह्मण को प्रदान करता हूँ कथा श्रुआ ततः पुण्य प्रयत्नत चंद्राय पंचवार तो सत्तवः मंत्रे नादेन सत्व क्षेरोदाह घृाणार्घम मया दत्तम रोहिण्या सहित शर हे सत्तम पुण्य कथा सुनकर इस मंत्र के द्वारा पांच बार प्रयत्न पूर्वक चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें क्षेत्र अत्रिगोत्रुद्भव घृणार्घम मया दत्तम रोहिण्या सहित शीर सागर से उत्पन्न तथा अग्निहोत्र में उत्पन्न हे चंद्र रोहिणी सहित आप मेरे द्वारा प्रदत्त अर्घ को स्वीकार कीजिए तत क्षमादेव शक्तियाप्रांश भूजिए स्वयं भुंजी तछेस यदिव्राह्मणा सप्त्रासन नियुक्त सकस्तु यं कुरिया त्रिमासेश चतुर्षवी विधानतः तत्पश्चात अपने अपराध के लिए देवता से क्षमा प्रार्थना करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा ब्राह्मणों को जो अर्पित किया हो उसके अवशिष्ट भोजन को स्वयं ग्रहण करें मौन होकर सात ग्रास ग्रहण करें और यदि अशक्त हो तो इच्छा अनुसार भोजन करें इसी प्रकार तीन मास अथवा चार मास तक विधानपूर्वक इस व्रत को कहे उद्यापन पंचमे चुिया प्रयत्न सौवर्ण वक्रतुंड सख्या कुदक्षण पूर्वोत्न विधान पूजे भक्तिमा नर है सुगंधेन पुष्पे नाविध शुभ नारिककल फल नद्याघम सही भक्ताय विप्राय वायनम फल संयुक्त सुरपा स संयुक्त सौवर्णं वेषिम सौवर्ण गणप तस्मे दक्षिण तिलानाढ़्युक दूर्ण हेतव तथा क्षमा देव विघ्नेश प्रियतात्प्चा बुद्धिमान को चाहिए कि पांचवें महीने में उद्यापन करें उद्यापन के लिए बुद्धिमान को अपने सामर्थ्य के अनुसार स्वर्णमयी गणेश प्रतिमा बनानी चाहिए तत्पश्चात उस भक्त संपन्न मनुष्य को पूर्वोक्त विधान से चंदन सुगंधित द्रव्य तथा अनेक प्रकार के सुंदर पुष्पों से पूजा करनी चाहिए और एकाग्रचित्त होकर नारिकेल फल से अर्घ प्रदान करना चाहिए पायस से युक्त सूप में फल रखकर और उसे लाल वस्त्र से लपेट यह वायन भक्त ब्राह्मण को प्रदान करें साथ ही स्वर्ण की गणपति प्रतिमा भी दक्षिणा सहित उन्हें दे व्रत की पूर्णता के लिए एक आढ़क तिलका दान करें तदनंतर विघ्नेश प्रसन्न हो ऐसा कहकर देवता से क्षमा प्रार्थना करें इतमुद्यापन कर फलम दर्व कार्याण सिद्ध्यंती मनोभिलान्यपी इस प्रकार उद्यापन करने से अश्वेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और मनोवांछित सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं पुरा कल्पे गते पार्वत्या वै कृत किल चतुर्षवी चे सोम वाक्य सतम पंचमे मास दृष्टस्तु कार्योशपर्णिया समुद्रपहन बेलायागस्तना पुरा कृत तेसुमा सेघ्नेशादा सिद्धमापस यावध विप्रेन्द्र दमयंत्यालम्त्या चतो दृष्टो नलो भगवत हे पूर्व पूर्वकल्प में कुमार के चले जाने पर पार्वती ने मेरी आज्ञा से चार महीने तक इस व्रत को किया था तब पांचवे महीने में पार्वती ने कार्तिकेय को प्राप्त किया था समुद्रपान के समय अगस्त जी ने इस व्रत को किया था और तीन मासों में विघ्नेश्वर की कृपा से उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली हे विपरेन्द्र राजा नल के लिए दमयंती ने छह महीने तक इस व्रत को किया था तब नल को खोजती हुई दमयंती को वे मिल गए थे नीते निरुद्धे बाणस्य नगर चित्रलेखया यद्य भूद्याकुलस्म प्रद्युमन पुत्र सोका प्रत्याम्य भाषत क्षणपुत्र प्रवक्षाद्रत माके गृह राक्षसे नुराने बालके कई खंडिते तयोगय दुखेन हृदय मम दि कदा रक्षा्य हम पुत्र मुखमत्यंतुंदर अन्य स्त्रीण सुता दृष्टि मम चेतो भी मम पुत्रो भवन नाश हो वैसा बेन मानत यतचिता में ग्यप्दान भूरिश जब चित्रलेखा अनुरुद्ध को बाणासुर के नगर में ले गई थी तब वह कहाँ गया और उसे कौन ले गया यह सोचकर प्रद्युम्न व्याकुल हो गए उस समय प्रद्युम्न को पुत्र शोक से पीड़ित देखकर रुक्मणी ने प्रेम पूर्वक उससे कहा हे पुत्र मैंने जो व्रत अपने घर में किया था उसे बताऊंगी तुम ध्यानपूर्वक सुनो बहुत समय पहले जब राक्षस तुम्हें उठा ले गया था तब तुम्हारे वियोगजन्य दुख के कारण मेरा हृदय विदिन हो गया था मैं सोचती थी कि मैं अपने पुत्र का अति सुंदर मुख कब देखूँगी उस समय अन्य स्त्रियों के पुत्रों को देखकर कर मेरा हृदय हो जाता था कि कहीं अवस्था साम्य से नहीं इसी चिंता में व्याकुल मेरे अनेक वर्ष व्यतीत हो गए ततो में दैव योगे न लोम सोम निरागत विधि सर्वचिता चतुर्थयास्तु चतुर्मासी मयाकृत तो माया हत्वा ज्ञात्वा तत्प्रसाद्वाहे ततो प्रकुरपुत्र तब दैव योग से लोमस मुनि मेरे घर आ गए उन्होंने सभी चिंताओं को दूर करने वाला संकष्ट चतुर्थी का व्रत मुझे विधिपूर्वक बताया और मैंने चार महीने तक इसे किया उसी के प्रभाव से तुम संबरासुर को युद्ध में मारकर आ गए थे अतः हे पुत्र इस व्रत की विधि जान करके तुम भी इसे करो उससे तुम्हें अपने पुत्र का पता चल जाएगा प्रद्युंडे नगणनाथ से तोषण सतो बाणासपुर अनुद्धो नारदात गाणासुरपुर युद्ध कृत्सुदारुणम विषा साधम दिखाई बाणासड़े आनीत सुषया अनिरुद्ध सड़े अन्य देवासुर हे विप्र प्रद्युम्न यह व्रत करके गणेश जी को प्रसन्न किया तब नारद जी से उन्होंने सुना कि अनिरुद्ध बाणासुर के नगर में है इसके बाद बाणासुर के नगर में जाकर उससे अत्यंत भीषण युद्ध करके और संग्राम में शिव सहित बाणासुर को जीतकर पुत्रवधु सहित अनुरुद्ध को प्रद्युमन घर लाए थे हे मुने इसी प्रकार अन्य देवताओं तथा असुरों ने भी विघ्नेश की प्रसन्नता के लिए यह व्रत किया था अनैन सदृशलोकेद्धिकर तपोदान चतीर्थम च विद्यते ना कुत्र बहुना सिद्ध नोपदेश भक्ताय नास्ति का देयम पुत्रा शिष्याय श्रद्धायुक्ताय साम प्रियोशी विप्रे धर्मिष्ट विधिन कार्यकर्ता से लोकाना हे सनत कुमार इस व्रत के समान सभी सिद्धियां देने वाला इस लोक में कोई भी व्रत तप दान और तीर्थ नहीं है बहुत कहने से क्या लाभ इसके तुल्य कार्य सिद्धि करने वाला दूसरा कुछ भी नहीं है अभक्त नास्तिक तथा सठ को इस व्रत का उपदेश नहीं करना चाहिए अपितु तो पुत्र शिष्य श्रद्धालु तथा सज्जन को इसका उपदेश करना चाहिए हे विप्र से, हे धर्मिष्ट हे विधिनंदन तुम मेरे प्रिय हो तथा लोकोपकार करने वाले हो अतः मैंने तुम्हारे लिए इस व्रत का उपदेश किया है ईश्वर सनत कुमार संवादे श्रावण मास महात्मि चतुर्थी व्रतकथन द्वांशोध्याय